सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार साथियों व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी में सुनिए डॉक्टर द्रोन कुमार शर्मा का नया व्यंग लाइट कैमरा एक्शन और पूजा शुरू बीते सप्ताह सोमवार के दिन सरकार जी वाराणसी गए और वहां काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण तो किया ही बहुत ही लंबी पूजा अर्चना भी की सरकार जी जब भी पूजा अर्चना करते हैं पूरे विधि विधान से करते हैं। पूजा करते हुए सब बातों का ध्यान रखते हैं। पहले किस मंदिर में जाना है और फिर किस मंदिर में पहले किस भगवान की पूजा करनी है और फिर किस भगवान की किस दिशा में मुंह करके बैठना है और कहाँ जल चढ़ाना है सरकार जी को सब बातों का पता है और जिन बातों का पता नहीं है उन बातों का पुजारी आदि ऐसी पूछ ध्यान रखते है सरकार जी ने सरकार बनते ही लाल बत्ती की कल्चर समाप्त कर दी थी पर रेड कार्पेट कल्चर अभी भी चालू है सरकार जी कहीं भी जाते हैं रेड कार्पेट के बिना नहीं जाते सरकार जी मंदिर भी रेड कार्पेट पर चलकर ही जाते हैं और वो भी बिना किसी ही चक के सो काशी विश्वनाथ धाम में भी रेड कार्पेट पर चले वैसे लाल बत्ती कल्चर भी तभी समाप्त की गयी थी जब सरकार जी को स्वयं लाल बत्ती की जरूरत नहीं रह गई थी कार जी अब हवाई जहाज पर चलते हैं और वहाँ लाल बत्ती की जरूरत तो होती ही नहीं है जब कभी कार में चलते भी हैं तो आगे पायलट कार तो होती ही है आगे पीछे यानी कई कारें भी होती हैं तो वहाँ भी लाल बत्ती की जरूरत नहीं होती हाँ जमीन पर जब चलते हैं तो रेड कार्पेट जरूरी होता है उसके बिना तो सरकार जी के पाँव जमीन पर पड़ते ही नहीं भगवान जी के मंदिर में भी नहीं तो सरकार जी रेड कार्पेट पर चलते हुए विधि अनुसार पहले काल भैरव मंदिर गए और वहां पूजा की उसके बाद गंगा जी में डुबकी लगाकर विश्वनाथ धाम के लिए रवाना हुए मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक किया और पूरा पूजा पाठ किया पूजा पाठ पूरा होने के बाद स्वर्ण शिखर को प्रणाम किया और अपने कल्याण के लिए प्रार्थना की रात में महाआरती में भी शामिल हुए यानी कि सब कुछ किया और विधि विधान से किया क्रम से किया क्रोनोलॉजी के अनुसार किया आखिर पूजा अर्चना की भी एक क्रोनोलॉजी तो होती है, है न सरकार जी पूजा करने के तरीकों की पूरी जानकारी रखते हैं। पूजा ढंग से ही होनी चाहिए विधि विधान से ही होनी चाहिए पूजा पाठ में जरा सी भी चूक सरकार जी को बर्दाश्त नहीं है चूक हुई नहीं की कुछ बुरा हो सकता है सरकार जी का बुरा हो सकता है और सरकार जी का बुरा होगा तो समझिए राष्ट्र का भी बुरा हो सकता है आखिर सरकार जी तो राष्ट्र है तो पूजा पाठ ठीक राष्ट्र कल्याण की ही तो बात है ये पूजा पाठ चुनाव से पहले तो और भी अधिक बढ़ जाता है बिल्कुल ठीक उसी तरह जिस तरह किसी ऐसे छात्र का पूजा पाठ जिसने पूरे वर्ष पढ़ाई न की हो पूजा करने के साथ ही सरकार जी ये ध्यान भी रखते है की ये पूजा पाठ सारी जनता तक पहुँचे जब सारी जनता तक पहुँचेगा तभी तो इसका पूरा लाभ मिलेगा इसीलिए इस बार 55 कैमरे लगाकर हर एंगल से वो पूजा प्रसारित की गई, और ये 55 कैमरे भगवान जी के लिए नहीं सरकार जी के लिए थे सरकार जी के कार्यक्रम के प्रसारण के लिए थे सरकार जी का कार्यक्रम जनता तक पहुँचे अलग अलग कोणों से पहुँचे इसलिए ही थे और जब सरकार जी वहाँ से चले गए तो कैमरे हटा ही लिए गए होंगे उनकी फिर जरूरत ही क्या थी भला सरकार जी उतनी गंभीरता उतना दिमाग सरकार चलाने में नहीं लगाते जितना पूजा पाठ करने में लगाते हैं वे जानते हैं जब देश की जनता ही पूजा पाठ चाहती है तब पूजा पाठ ही तो गंभीरता से करना होगा जनता उसी से खुश होगी सरकार तो जैसे तैसे चली जाएगी पूजा पाठ करते हुए तो सब कुछ ध्यान रखते हैं, परंतु तो सरकार चलाते हुए कुछ भी ध्यान नहीं रखते पूजा करते हुए तो सरकार जी पूजा के विशेषज्ञों जैसे पुजारियों पंडितों और महंतों की सलाह मानते हैं उनके निर्देशों पर अमल भी करते हैं कि कहीं कुछ गलत न हो जाए पर सरकार चलाते हुए विशेषज्ञों की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं सरकार चलाने में तो सरकार जी सबसे बड़ा विशेषज्ञ अपने आप को ही मानते है कुछ गलत भी हो गया तो सरकार जी का क्या जनता ही तो झेलेगी और जनता तो झेलने के लिए ही बनी है इसलिए ना तो नोटबंदी के समय विशेषज्ञों की सलाह ली गई और ना ही जीएसटी लागू करते समय पूरी तैयारी की गई ना तो धारा 370 हटाते समय कश्मीरियों को विश्वास में लिया गया और ना ही सीएए कानून बनाते समय अल्पसंख्यकों को ना तो अचानक लॉकडाउन लागू करते समय आम जनता की मुश्किलों को समझा गया और न ही किसानी के काले कानून बनाते समय कृषि विशेषज्ञों या किसानों की राय ली गयी ये सब देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे जब प्रदेश में चुनाव होता है तो चुनाव प्रदेश के मुख्यमंत्री का नहीं मुख्य पुजारी का हो रहा हो और जब देश में चुनाव होता है तो लगता है कि चुनाव देश के प्रधानमंत्री का नहीं प्रधान महंत का हो रहा है और जब तक हम काम को पूजा मानने वाले की बजाय पूजा को काम मानने वालों को चुनते रहेंगे जब तक हम लोग ऐसे ही है तब तक ऐसा ही होता रहेगा तो श्रोताओं सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी शीर्षक था लाइट कैमरा एक्शन और पूजा शुरू इसे लिखा था डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा ने ये व्यंग श्रृंखला वेबसाइट न्यूज क्लिक डॉट पर लंबे समय से तिरछी नजर नाम से प्रकाशित की जा रही है लेकिन अब पढ़ने के साथ साथ आप इस व्यंग श्रृंखला को सहकार रेडियो आरोप सुन भी सकते हैं